श्रीमदभागवत महापुराण एकदश स्कन्ध अशदित वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा नव योगी का संवाद सुनाना विदेह उ मंडे भगवत साक्षात् वो मधुद्देष विष्णु भूता नावनाय चरती विदेहराज राजनेवि ने कहा भगवान मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं दुर्लभो मानुषो देखो दे क्षण भंगुर तथा दुर्लभम वैकुंठ प्रिय जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतीक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है क्योंकि यह क्षणभंगुर है इसीलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्त जनों का संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है अत आत्यंत कम क्षेम प्रक्षा मोभवत न सेन् इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है धर्मान भागवतान ब्रूता यदि नूत ये क्षम यये प्रसन्न प्रपन्ना यत्मा नम प्य योगीश्वरों यदि हम सुनने के अधिकारी हो, तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आपात आप का दान कर डालते हैं श्री नारद्वाच एवं ते नि पृष्ठा वसुदेव महामहतमी देवर्सिंह नारद जी ने कहा वसुदेव जी जब राजा निवी ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋतुजों के साथ बैठे हुए राजा निमी से बोले कवि कित पदाद विस्वात्म पहले उन्नौ जोगीश्वरों में से कवि जी ने कहा राजन भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अत्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण खेम है और सर्वथा भय शून्य है ऐसा मेरा निश्चय मत है देह गेह आदि तुक्ष एवं असत पदार्थों में अहमता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्रवृत्ति उद्विग्न हो रही है उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है ये वही भगवता प्रोक्ता उपायचात्मलब्ध अंजुंसा विध्वसा विद्धि हितान भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं उन्हें ही भागवत धर्म समझो प्रमाद्येत राजन इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित ही होता है और न तो पतित फल से वंचित ही होता है काम बुद्ध्यात्मानु सत्व सकल परस्ाय समर्पय भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे वह शरीर से वाणी से मन से इंद्रियों से बुद्धि से अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाव जो-जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है विपर्यो स्मृति तुध आभत्ते आभे तम भक्त गुरुदेवतात्मा ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार का भ्रम भ्रम विपर्य हो जाता है इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश कारण ही बुढ़ापा मृत्यु रोग आदि अनेकों भय होते हैं इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर कर अन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए अविद्यम प्य दुर्धिया स्वप्न मनोरथ यथाम तत्कर्म संकल्प विकल्प कम राजन सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं परन्तु न होने पर भी इसकी प्रतीति इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण उधर मन लगाने के कारण ही होती है जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे कैद कर ले बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी सिन्वन सुभद्राणी रोके ना तदर्थ का संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं उनको सुनते रहना चाहिए उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिनाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध है लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए एकमृत स्व प्रिय जाता गोध्र चितोध तिर रोधि गाय उन्माद्यतिरोक्य जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का प्रेम का अंकुर उग आता है उसका चित्र द्रवित हो जाता है अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है दंभ से नहीं स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है कभी ऊँचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है सलिलम खम वायुमग्नि सलीलम च्योतिषसत्वासोद्रुमान सरी समुद्रां हरे शरीर यूतम प्रणमेदन्य राजन य वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र प्राणी दिशाएं वृक्ष वनस्पति नदी समुद्र सबके सब, सब भगवान के शरीर हैं सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी उसे अनन्य भाव से भगवत भाव से प्रणाम करता है भक्ति परेशानुभव विरक्त अन्यत्र काल प्रपद्य मानस्य सा तुष्टि पुष्टि नुखासम जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि तृप्ति अथवा सुख पुष्टि जीवन शक्ति का संचार और क्षुधानिवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम अपने प्रेमास्मत प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है भजतो भक्ते राज तत पराम शांतिम उपहे साक्षात राजन इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है उसे भगवान के प्रति प्रेमयी भक्ति संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है राज यथा या प्रियः राजा ने पूछा अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है हरिर्वाच सर्वभूते भगवत भावन भूता ने भगवत्यात्मेश भागवत राजन आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित है जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधे रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है अर्थात वास्तव में भगवत रूप ही है इस प्रकार का जी जिसका अनुभव है ऐसे जिसकी सिद्ध दृष्टि है उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए ईश्वरे तद थी ने बाल से प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोती मध्यम जो भगवान से प्रेम उनके भक्तों के से मित्रता दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है वह मध्यम कोटि का भागवत है अर्चा या श्रद्धय न तद भक्त सुचान्य सुत प्राकृत स्मृत और जो भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुशुषा नहीं करता वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है गृहत्थान देश्णो माया वही भागवत जो श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता उसकी यह बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है वह पुरुष उत्तम भागवत है प्राण जो जन्मा संसार धर्मिमुचम भागवत प्रधान संसार के धर्म है जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय और तृष्णा ये क्रमशः शरीर प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है जिनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता पराभूत नहीं होता वह उत्तम भागवत है न काम कर्म भी जान ये तुदेव कागवतोत्तम जिसके मन में विषय भोग की इच्छा कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज होता, और जो एकमात्र भगवान वास्व में ही निवास करता है वह उत्तम भगवत भक्त है कर्म अभ्याम न जन्म वर्णाश्रम जाति सज्जते ही वै प्रियः जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म तपस्या आदि कर्म से तथा न आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है न वित्ते नित्ते स्वात्मिवाभिधान सर्वभूत सम भागवतम जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विकसित न होकर शांत रहता है वह भगवान का उत्तम भक्त है त्रिभुवन विभुवे तवे प्रकुंठ स्मृति रजितात्मा सुराधि न चलते भगवत बड़े-बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दे दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है सबसे श्रेष्ठ है भगवत उक्रमा घृषा खाम अखमणी चंद्र कया उपास प्रभु रास लीला के अवसर पर नृत्य गति से भाती भाती के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्यनिधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मढ़ी चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता विसृजती हृदय न साक्षा धरी रव साहत्य तो घोघनाश प्रणयरशनया घृतांग्रपद सब प्रधान उत्त विवस्ता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघराशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्रीहरि जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है इति श्रीमद्भागते महापुराणे पारम्भश्याम तीतायाम एकादश स्कंधे द्वितय